आत्मा योजता रविजी बोले कुछ श्लोक लिंगम अनेक संयुक्तम जलम दृश्य विकारिच अव्यापक तत्कुदयादन्य आत्मुष ईश्वर सर्वात्मा सर्वादीह्ययदेहभागे तो प्रपंच सव सत्यता यथोक्ता तर्क तथ कि तभी तो प्रश्न क्या है कि इससे क्या लाभ होगा पुरुषार्थता तो क्या रहा देह को आत्मा से देह आत्मा विभाग कर दिए आत्मा तो सत्य है और जिससे भाग होता है तो वो भी फिर आप सत्य मान ली अर्थात देह भी सत्य हो गया देह सत्य अर्थात प्रपंच सत्य हो गया और प्रपंच सत्य हो गया आप कहते हैं तो वो तो तर्क वाले कहते हैं तो फिर लाभ क्या हुआ अगर द्वैत का प्रतिपादन करेगा अगर ये शास्त्र तो फिर लाभ क्या हुआ इस प्रकार की पूर्व पक्ष का प्रश्न हुआ ठीक है? भेद ज्ञान अभेद ज्ञान प्रति कारण किसका किसका भेद अक्त तो कहा गया तो भेद ज्ञान होने से आगे अभेद ज्ञान के प्रति कारण होता है घटका ज्ञान जिसको नहीं है उसका घटाभाव का ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा क्योंकि तो अभाव का लक्षण कहते हैं प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विशेषत्म प्रतियोगी ज्ञान के अधीन है ज्ञान जिसका अगर प्रतियोगी का घटाभाव उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा घट तो अगर घट का ज्ञान नहीं है उसको घटाभाव का ज्ञान नहीं हो पाएगा इसलिए प्रतिगि ज्ञान से प्रतिगि ज्ञाधन ज्ञान यहाँ प्रतिन ज्ञान योग प्रति ज्ञाधीन ज्ञान प्रतिन सारे न होगा प्रतियोगी ज्ञानाधीन और वो कौन है प्रतियोगी ज्ञानाधीन कहते हैं ज्ञान तो कर्मधारा लेंगे बहुब्री तो कर देंगे अभावश्य सीधा आ जाएगा फिर विषय शब्द और नहीं रह पाएगा प्रतियोगी ज्ञानाधीन जो ज्ञान है कर्म धारा करेंगे अगर तस्वय तस्विषय करने से अभाव को कहेगा अभाव का ज्ञान होने के लिए आपको पहले उसका प्रतियोगी का ज्ञान होना चाहिए अभी अभेद का कथन करना है तो कहेंगे पहले भेद को बताना पड़ेगा इसलिए भेद अभेद ज्ञानम प्रति भेद ज्ञान में क्या समास ज्ञानम इसी प्रकार की अभेद ज्ञान में सच्टि. सच्टि. अभेद ज्यान तो भेद का ज्ञान अभेद का ज्ञान के प्रति कारण होने से आत्म देह विभाग कथनम न अनथकम आत्मा और देह देह विभाग कथनम कैसे समास लेंगे इति आत्म देहो कहो दे आगे तस्य विभाग तस्य विभाग आगे तयो विभाग विभाग उसका कथन कैसे ननक सिद्धांति अनर्थक नहीं है निवारितम् निवारितम् इदानीं इदानीं स्फुटमुच्यते स्फुटमुच्यते इदानीं इदानीं जैसा आत्मदेह भेदे न देहश आत्मत्व निवार देह, देह आत्मा है।, आत्म है ऐसा जो मानता था उसका निवारण किया गया जिसको वहाँ सर्प ही दिखता था रज्जु सर्प मतलब वहां उसको तो केवल सर्प ही दिखता था तो वहाँ एक रज्जु है एक सर्प है ऐसा उसका प्रतिति हो रहा था नहीं हो रहा था तो अभी उसका ये जो भ्रांति हो रही है उसको वारण करना है तो वारण करने के लिए कैसे वारण करेंगे अगर उसको रज्जु दिखेगी ही नहीं तो फिर वो सर्प रजू अलग पदार्थ है सर्पो भ्रांति है ऐसा बताया नहीं जा सकता इसलिए प्रथम में क्या करेंगे ना वो रज्जु को दिखाएंगे रज्जु को दिखा करके कहेंगे यह रज्जु सर्प से भिन्न है रज्जु सर्प से भिन्न है ये कैसा सिद्ध करेंगे जो रज्जु है वो सर्प से भिन्न है हम लोग सब जानते हैं भिन्न है अब ये सिद्ध कैसे करेंगे चार होगा वार नहीं होगा तो जब नहीं जब रज्जु नहीं रहेगा तब सर्प नहीं तो इसलिए अगर सर्प रज्जु से भिन्न होता तब तो रज्जू को हटा लेने पर भी सर्प रहना चाहिए तो इसलिए हुआ कि सर्प रजू से भिन्न नहीं है किंतु अगर हम सर्प को हटा देंगे रजुट रहेगा नहीं रहेगा तो जब उनका रजु ज्ञान हो जाएगा सर्प तो हट गया तो जिसके बिना भी जो रहता है वो उससे भिन्न होगा और जिसके बिना जो नहीं रह पाएगा वो उससे भिन्न नहीं होगा ये वहां तर्क देते हैं ये इससे भिन्न क्यों है कहते ये नष्ट हो जाए ये रहेगा नहीं रहेगा रहेगा यही प्रमाण है कि ये दोनों भिन्न है नहीं तो एक नष्ट होने से दूसरा नष्ट हो जाना चाहिए सर्प रजू से भिन्न से सर्प रज्जु से भिन्न नहीं।, नहीं है किंतु रज्जु सर्प से भिन्न है इसको ये रखेंगे नहीं तो मार्च तो इतना घुमाए दे उसी में गलती हो जाएगी उसमें प्रकाश भी चाहिए प्रकाश तो चाहिए तो वो तो अर्थात जो सहकारी वो तो चाहिए बिना सहकारी भी नहीं प्रकाश चाहिए चशू चाहिए वो चाहिए और सब चाहिए वो तो आवश्यक है कोई दो पदार्थ भिन्न है अर्थात एक ही सत्ता के भिन्न अगर दूसरा रह गया जानेंगे उसका सत्ता भिन्न है तो जिसको सर्प दिख रहा है प्रथम वही करेंगे कि रज्जू को दिखाएंगे रज्जु को दिखा करके कहेंगे कि यह रज्जु सर्प से भिन्न है ये नहीं कहेंगे स्वामी जो आप सर्प देख रहे हैं वो रजु ही है वो तो कहेंगे तो, तो, तो सर्प जो है वो रजू ही है किंतु तो रजू को जब तक नहीं दिखाएंगे वो कैसे करेगा हम खाली कह देंगे जो अपरोक्षीय यहाँ भी और एक बात है कि जिसको अपरोक्ष भ्रांति हुआ है अर्थात वो सर्प ही देख करके गया आप उसको जितना परोक्ष ज्ञान करवाएंगे उसका भ्रांति दूर अब दूर में जाकरेंगे नहीं नहीं वहाँ सर्प नहीं रौजु है रज्जू है रज्जू है वो मान लेगा नहीं मानेगा क्योंकि भ्रम अपरोय हुआ है इसलिए अधिष्ठान का ज्ञान भी अपरोक्ष होना चाहिए तो अपरोक्ष होने के लिए आप उसको बताएंगे कि जिसको सर्प कह रहे हैं वो रज्जु है ऐसा बताएंगे किंतु तो उसके बाद उसको रज्जु को प्रत्यक्ष होना चाहिए अपरोक्ष होना पड़ेगा जब तक तो अपरोक्ष नहीं होगा तब तो तक तो तो उसका अनुभव भ्रांति दूर नहीं होगा अभी जब उसको रज्जु का ज्ञान हो गया तब तो वो कहेंगे देखो ये रज्जु है तो ये रज्जु है ये रज्जु सर्प से भिन्न है ऐसे प्रमाण करवाएंगे तो होने के बाद कहेंगे देखो ये रज्जु अभी सर्प से भिन्न रहा ये दो पदार्थ हो गए अगर रज्जु जो कि सर्प से भिन्न है तो पूर्व पक्ष क्या कह दिया रज्जु अगर सर्प से भिन्न हुआ तो सर्प अलग पदार्थ हुआ रज्जु अलग पदार्थ हुआ तो आपको दो पदार्थ आ गया ये हो गया दृष्टान्त तो। दृष्टांत तो में ऐसा सिद्धांत पहले क्या कहा किस से भिन्न सिद्ध किया आत्मा से कथम सिया देह देह पुमान यह पुमान देह कैसे हो जाए देह से आत्मा को भिन्न करवाएगा अधिष्ठान को भिन्न करके दिखाना है क्योंकि देह से प्रतीत हो रहा है सर्प तो दिख ही रहा है तो शास्त्र क्या करेगा आप तो क्या करेगा अधिष्ठान को दिखाएगा जो हमको प्रतीत हो रहा है पर्वत उसको कहेगा अयम पर्वत वो कहेगा क्या हमको भी तो पता चलता है इसलिए जो देह है कहेंगे हाँ देह तो हमको पता चलता है ये देह से देह में हूं ऐसा पता चलता है अभी देह से आत्मा को प्रथम भिन्न करके दिखाएंगे आत्मा भिन्न है इसलिए बार बार कहा कथम से आ देह को पुमान अयम पुमान ये देह को कैसे हो जाएगा अर्थात पुमान देह से भिन्न है पुमान देह से भिन्न है बार बार कहे अर्थात तो अभी अधिष्ठान का निश्चय कर दिए किससे अधिष्ठान का भेद सिद्ध कर दिए देह से पुरोपक्ष का कहना है कि जिससे भिन्न सिद्ध हुआ तो वो भी, भी फिर सत्य होगा ये कह दिया तो होने से सिद्धांत आगे कहेगा कि जिससे भिन्न हुआ वो अध्यस्त है इसलिए उसका अर्थात स्वतंत्र सत्ता नहीं है यह सर्प से रज्जु भिन्न है कह दिया तो जब प्रकाश से देख लिया रज्जू को देख लिया हमारा सर्प नहीं है कथा है कथा हाँ रजू है सर्प सर्प नहीं है तो फिर ये रज्जु सर्प से भिन्न है नहीं है हाँ रज्जु भिन्न है तो रज्जु भिन्न है पहले ये निश्चय करना जरूरत है इसको कहते हैं तुम पदार्थ शोधन तो करना है जिसको ये निश्चय हो गया कि हम तो शुद्ध है तो इतना हो गया आत्मा पुमान पुमान जो प्रत्येक आत्मा कह दिया ये मैं शुद्ध हूँ इस प्रकार के पहले तुम पदार्थ शोधन तो करवा दिया जब तक ये तुम पदार्थ शोधन तो इतना दृढ़ नहीं हो जाएगा वो तत्व पदार्थ में जा नहीं पाएगा क्यों तत्पदार्थ से भय हो करके वो भी आया है इधर और उस तरफ व्यवहार करना चाहेगा नहीं लेकिन जब दृढ़ हो जाएगा तब तो फिर तत्पदार्थ शोधन में जाएगा तत्पदार्थ शोधन क्या करेगा उसको तो छोड़ करके आया था कहा था वो तो अलग है वो तो अलग है अभी कहेंगे कि जिसको आप अलग मानते थे होता जिससे आत्मा में भेद सिद्ध किए किसी से भेद सिद्ध किए आत्मा में प्रपंच से देह से वो देह मिथ्या है जिस सर्प से रज्जु का भेद सिद्ध किया गया वो सर्प रजू से भिन्न नहीं है तो कहेंगे तब आप फिर ये वृथा कार्य क्यों किए अगर वो सर्प रजू से भिन्न नहीं है तो फिर आप ये वृथा कार्य क्यों कहे तो सिद्धांतिका का यहाँ उत्तर है कि आप ये सर्प को ही सत्य मानते थे ये बुद्धि हटाने के लिए ही ये किया गया हम देह को सत्य मानते हैं मैं देह मानता है ये बुद्धि को हटाने के लिए पहले दो को अलग कर देना पड़ेगा जो दोनों बहुत सटे रहते हैं पहले कार्य है दोनों को हटाओ अलग अलग कर देना है अलग कर देने के बाद फिर इसमें कौन वास्तव है कौन कल्पित है तो फिर जो वास्तव है अलग करके कल्पितों को कल्पित निश्चय कर लेना अर्थात जो तुम पदार्थ रहा शोधन हो गया उसको रख करके बाकी जो दिख रहा है पदार्थ सब ये सब पदार्थों को मिथ्या जगत को मिथ्या सिद्ध करना ये तत्पदार्थ का शोधन चलेगा जो दृश्यमान जगत है ये अर्थात चैतन्य ही है ब्रह्म रूप सिलोक में इति आत्मदेह भेदे न देहात्म निवार तो यह जो रज्जु है सर्प से भिन्न है ऐसा कहने से ये जो दिख रहा है रज्जु यही सर्प है ये जो सर्प है यही रज्जू है मतलब ये जो दोनों को एक मान लेना पहले दोनों को अलग कर दिया क्यों कहते हैं भ्रांति हुआ है दोनों को एक मान कर दिया अभी पहले दोनों को अलग कर दिया मैं देह हूँ ये भ्रांति था अभी मैं को देह से अलग कर दिया नहीं ये तो हमको पता चल जाता है वजह तो यहाँ क्या हुआ देह और आत्मा कहते हैं कि वहां हमको जब रज्जु दिख जाता है तो फिर सर्प नहीं रहता किंतु तो दो पदार्थ है अर्थात आत्मा का जैसे अनुभव हो जाएगा फिर देह किंतु अलग रहेगा जैसे हो गया कि रज्जु को तो देख लिया फिर सर्प किंतु तो तो जैसे ही है ऐसे ही तो। रज्जु का रज्जु का एकदम का का एग्जाम हो रहा है? है। है है। पता नहीं है। तो है है। न उनका प्रश्न ये हो रहा है कि अर्थात यहाँ तो, तो रज्जू को देख लिया तो सर्प गया है। तो यहाँ आत्मा का अनुभव हो जाने से देह को तो जाता नहीं आ, क्या है ये जब तक तो ये अर्थात तो जीवन मुक्ति अवस्था रहेगा तब तो तक तो वो देह ऐसे मतलब थोड़ा दृष्टान्त में स्पष्ट करने के लिए वो रज्जु में कितु बिल्कुल सर्प का आकृति चित्र किया गया है अभी जान लिया है रजू है किन्तु तो सर्पो जैसे दिखेगा नहीं दिखेगा सर्पो जैसे दिखेगा किंतु तो सर्प है क्या इसको कहते तो सिद्ध होना जीवन मुक्ति अवस्था में यही रहेगा की मिथ्या है किंतु तो सर्प जैसा दिखेगा क्यूँ दिखेगा चित्र हुआ है इसे, किसी प्रकार यहाँ इस प्रकार की चित्र क्या है कि संस्कार यहाँ पड़ा हुआ है अभी दयालय चलते वो संस्कार के अनुसार सारे व्यवहार होगा तो जब विदेह मुक्ति हो जाएगी अर्थात तो रज्जु निश्चय हो गया सर्प और है ही नहीं सर्प जैसा चित्र किया गया है तो कहा जाएगा देखो वो सर्प का जो चित्र है ना ये जैसा उपाधि जैसा हो गया होने से सर्प का थोड़ा जैसा दिखाता रहेगा जानता है अंदर से रज्जु है अच्छा रज्जु है किन्तु सर्प जैसा दिखता है कहेगा ना वो कि सर्प जैसा दिखता है क्यों कहते उसके ऊपर उचित्र उस हुआ है यही चित्र ही उपाधि बन गया अगर वो चित्र नहीं होता सर्प का चित्र तो फिर उसको सर्प मानता है बिल्कुल रजू ही रजू है तो ये जो चित्र रहा ये ही उसका बताता है की सर्प जैसा है इसको कहा जाता है उपाधि इसी प्रकार की यहाँ ये यह जो अविद्या जैसे के चलते ये उपाधि रहेंगे जब तक जीवन मुक्ति अवस्था रहेगा और जब विदेह मुक्त हो जाएगा तब तो कंग नहीं था केवल आत्मा ही आत्मा रहा और देह रहा ही नहीं मतलब सर्व जो प्रातभाषिक सर्वहारिक यहाँ दृष्टांतों में सर्प प्रतिभाषिक रजु व्यावहारिक दृष्टान्तिक मैं देह व्यवहारिक और आत्मा पारमात्रिक ये भिन्न सत्ता में दे क्योंकि क्यूँकी यहाँ समान सत्ता में दृष्टान्त नहीं दे सकते हैं क्योंकि तो पारमर्थिका का मतलब रजू वाला में वहाँ तो पारमार्थिक का ज्ञानी ही नहीं है तो रजू और सर्व का आदिवासी को व्यवहारिक पहले आत्मा देह भेदे न देहात्मत्व देह, देह एवं आत्मा ऐसे मानता है तो देहात्म निवारित क्यों कहते हैं आत्मा को देह से अलग कर दिया पहले देहात्म निवारित सी देह तुम तुम। देह, में है। देह में देह आत्मा तस् तो भाव इस प्रकार तो करेंगे देह है आत्मा देहात्मा तसे भाव देहात्म देहात्म निवार ऐसे तो जो मानते थे इदानीम अभी क्या करेगा अभी आत्मा को भिन्न कर दिया किससे भिन्न कर दिया देह से अभी देह क्या चीज है उसको कहने के लिए इधानीम देह भेदस्य से ही असत्व स्फुटम देह का भेद जो आत्मा में सिद्ध किया गया ये भिन्न सत्ता में भेद नहीं हो पाएगा तो अलग सत्ता में वो जैसे कहते हैं सर्प प्रातिभाषिक हो गया इसलिए सर्प का और ये रज्जु के साथ कोई वास्तव भेद हो जाएगा वो भेद भी प्रातिभाषिक होगा तो इसलिए कहते हैं इदानी देह भेदस्य से असत असत्यमता मिथ्यात्म स्फुटम उच्यते स्फुटम क्रिया विशेषण स्फुटम यथा सात स्फुटमता स्पष्टम अभी दिखाएंगे ये देह भेद है ये मिथ्या है देह भेद क्यू मिथ्या हो गया देह ही मिथ्या है अगर वो पदार्थ तो प्रति मिथ्या है फिर प्रति का भेद सत्य हो जाएगा नहीं होगा वो भी मिथ्या हो जाएगा इधान देहभेद से ही असत्व स्फुटम उच्यते जाता है टीका में पूर्वोकतेन आत्म देह भेदेन आत्मनो देहात पृथक करणेन आत्मत्व तो है ना चार्वाक देह को आत्मा कहते हैं इति पूर्वोक जो पूर्व श्लोक तक तो ये कहा जाया गया उनचाली श्लोक तक तो कहा जाएगा कथम सिया देह का ये सब के द्वारा आत्मा देह भेदेन आत्मा और देह इसका भेद ये सब पूर्व में जो कहा गया इसके द्वारा आत्मनो देहात पृथक करण आत्मनो देहात पृथक आत्मनह देहात पृथक इसलिए आत्मानव में क्या विभूति हो जाएगी पंचमी होगा षष्टी होगा पंचमी होगा अर्थात आत्मा से आत्मा से आगे शब्द क्या है उसका हिंदी क्या हो जाएगा फिर हो जाएगा आत्मा से देह से जैसा हो जाएगा आत्मा का देह से इसलिए आत्मानव में क्या विभक्ति हो जाएगी तो क्योंकि पृथक करते हैं तो एक तो पंच में होगा दूसरा को ष्टी देना होगा तो आत्मा नो देहा तो पृथक करने पृथक करने से अभी आत्मा को देह से पृथक कर लिया दृष्टान्त तो में नहीं। नहीं, सर को सर्प से रज्जु को सर्प से भी न कर लिया क्योंकि हमको दिखाना है रजू ही दिखाना है इसी प्रकार की यहाँ आत्मा का सिद्धि करनी है इसलिए पहले आत्मा को देह से पृथक कर दिया करने के बाद अभी क्या हुआ इस पृथक करण न क्या हुआ देहस्य एवं प्राप्त चार बाग मते न आत्मत्व चार मते न देहस्यव आत्मत्व प्राप्त तो निवारित चार वाले जो कहते हैं देह ही आत्मा है इसका पहले निवारण कर दिया ठीक है तो देह आत्मा ये पहले निवारण हो गया आगे करेंगे इधानी इनका उत्तरग्रंथन आगे जो श्लोक आएंगे उसमें श्लोकांगे उम्मे आत्मसत्ता आत्मसत्तारक्त सत्ता राहत्यम स्फुट स्पष्टम यहां हि प्रसिद्ध तथा तथा इति उच्य है आग, अभी जो श्लोक आएंगे आगे वो क्या करेंगे तस्य तस्य तस्था देह भेद्य तो जो देह का भेद असत देह का भेद किसी से आत्मा से कहते हैं जो देह भेद से आत्मा से जो देह भेद ये असत्व क्यों असत्त्व हो गया कहते हैं कि आत्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता राहित्यम तो देह भेद से असत्व ये हो गया दाष्टान्तिक में दृष्टांत में सर्वभेद असत सर्प भेद से अकस्मात रज्जु हो रज्जु से भेद असत्व होगा क्यों कहते सर्प का पहले भिन्न सत्ता हो तो इसी प्रकार के दार्ष्टान्तिक में सर्पस्थानीय कौन हो रहे है देह देह की भिन्न सत्ता पहले हो तभी कहेंगे इसे भिन्न है इसके दिखाते हैं देह भेद से असत्व क्यों सत्ता अतिरिक्त सत्ता आप राहितम समाज कैसे लेंगे आत्म सत्ता आत्म न सत्ता आत्मनह सत्ता आगे तस्मातर अतिरिक्त तस्मात अतिरिक्तम हो गया आत्मसत्ता अतिरिक्त आगे आत्मसत्ता अतिरिक्त सत्ता है आत्मसत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है किसमें नहीं है ये स्फुटम स्फुट स्पष्ट यथा सै तथा ही इति उच्चते श्लोक में दिया <स्थार्ण> इधानीम देह भे ही असत्व ही प्रसिद्ध अर्थात प्रथमे जहाँ भ्रांति है अधिष्ठान को अलग किया जाएगा अधिष्ठान में निश्चय हो जाना है आगे जो अध्यस्त है उसको बताएंगे कि यह अध्यस्त ये अधिष्ठान से भिन्न नहीं है फिर अध्यस्त जो है उसका अलग सत्ता नहीं रहने से द्वितीय पदार्थ तो नहीं रहा द्वितीय नहीं रहा था हो गया तो ये ऐक्य ज्ञान कहा जाएगा इसलिए अध्यस्थ पदार्थों को मिथ्या सिद्ध करना ये तत्व पदार्थ शोधन का व्यापार कह रहे हैं समझे कि आत्मा की सत्ता से अतिरिक्त देह की सत्ता नहीं, नहीं है तो वो तो परमार्थिक सत्ता है ये तो व्यावहारिक सत्ता है। तो, तो इसीलिए व्यावहारिक सत्ता अर्थात यही सत्ता नहीं है इसका मतलब द्वितीय कहीं भी जैसे कहते हैं सर्पो की सत्ता रज्जु की सत्ता से भिन्न नहीं है अर्थात रज्जु की यह सत्ता व्यावहारिक सत्ता और उसका कोई सत्ता है ही नहीं अगर सर्प की भी सत्ता होती तब तो उसको भी व्यावहारिक सत्ता होती किंतु तो अभी सर्प की व्यावहारिक सत्ता नहीं प्रातिभाषिक सत्ता है प्रातिभाषिक सत्ता होने से कहते हैं उसकी प्रातिभाषी सत्ता का क्या सत्ता है ऊपर सत्ता के दृष्टि से नीचे सत्ता का कोई महत्व ही, है। ही नहीं है इसलिए तो कह दिए कि सर्प की भिन्न सत्ता नहीं है कोई कहेगा सर्प का कैसा सत्ता नहीं उसका प्रातिभाषिक सत्ता है ना रजू की जैसे रजू भी क्या सत्ता है व्यावहारिक सत्ता कहीं तो सर्प की सत्ता कैसे नहीं है प्रातिभाषी की सत्ता है तो कहेंगे भिन्न सत्ता में नीचे वाला सत्ता का कोई महत्व ही नहीं है तो इसलिए कहा जाता है कि उसकी भिन्न सत्ता नहीं है अर्थात तो सर्प की व्यावहारिक सत्ता नहीं है इसके दृष्टि से वो नहीं रहेगा जैसे पूर्वोत्र सिद्धम कह देंगे अर्थात ये सपा सर्पाध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्ध सिद्ध अर्थात उसका सत्ता ही नहीं है इस प्रकार स्वतंत्र सत्ता नहीं सत्ता लेकर के अर्थात की सत्ता और प्रतीत होना यही कहा जाएगा प्रातिभाषिका क्योंकि सत्ता वो सर्प का है ही नहीं किंतु तो दिखता है सत्ता वास्तव है रज्जु का अन्य का सत्ता अन्यत्र दिखना यही कहा जाएगा प्रतिभाष हो रहा दिखता है इसी का नाम हो गया प्रातिभाषिक खाली दिखना वास्तव नहीं है खाली दिखता है इसको कहा जाएगा प्रातिभाषिका इसलिए ऊपर ग्रंथ में विचार करते हैं सर्पों में जो सत्ता दिखती है वो केवल प्रातिभाषी का सत्ता नहीं है व्यावहारिक सत्ता के साथ मिला हुआ सत्ता दिखता है तभी उसका बात होगा ये आगे ग्रंथ में विचार किया जाता दा, है ये, मतलब ऊपर वाला सत्ता जब नीचे वाला सत्ता रूपेण दिखेगा तो कहा जाएगा कि जो नीचे वाला सत्ता ऊपर वाला सत्ता के साथ साधात्मी हुआ है दोनों मिल गए हैं मिलकर के दिखता है अन्य के सत्ता दिखना। देह से आत्मा अतिरिक्त है अतिरिक्त सत्ता आत्मा से देह की अतिरिक्त सत्ता नहीं है ये स्पष्ट आगे दिखाएंगे इसको कहा जाएगा तत्व का शोधन कर रहा है अर्थात जो दृश्यमान पदार्थ है अध्यस्त पदार्थ है इसकी भिन्न सत्ता नहीं है ये जो जगत दिख रहा है कहते हैं वृक्ष दिख रहा है पर्वत दिख रहा है इसका सब लय चिंतन करके अंतिम में पहुंच जाएगा अच्छा है, ये सब तो रम्मा है इनका सब सप्ताह नहीं रहेगा चलो तो चैतन्य मात्र का सप्ताह रहना है ये श्लोक उच्चारण करेंगे तदेव तो अह तदेव अर्थात यह जो भिन्न सत्ता देह की नहीं है ये जो कहा जाना था अभी कहते हैं उसी को अभी कह रहे हैं। देह की सत्ता भिन्न सत्ता नहीं है किससे भिन्न सत्ता नहीं है आत्मा, से। आत्मा की सत्ता ये तो सिद्ध कर दिए पहले ये तो भिन्न है उससे अभी देह की भिन्न सत्ता नहीं है चैतन्य से करूपत् तो ुक्त तो न जीवेय जीवत्व मृषादेय रज्जो सर्पग्रहो यथ रज्जो सर्पग्रहो यथतन्येको युक्त न कैषि जीवत्व विषादेय रज्जो सर्पग्रहो यथा करहिचित् न चि जीवा ज्ञे यथा सर्पग्रहः सर्पग्रह चैतन्यवाद चैतन्य एक रूप है अर्थात चैतन्य में कोई विभाग नहीं है विजातीय पदार्थों के द्वारा इसका कोई विभाग नहीं हो जा सकता है अर्थात चैतन्य एक ही है और उसका रूप भी एक ही है जैसे कहें वृक्ष एक ही है कि तो उसके अंदर में स्वगत भेद है इसी प्रकार की नहीं है चैतन्य एक ही भी है और उसके अंदर में स्वगत भेद भी नहीं है यह हो गया कहेंगे ठीक है एक ही है अर्थात स्वजातीय भेद नहीं है और उसके अंदर में स्वगत भेद भी नहीं है कहेंगे विजातीय भेद हो जा सकता है वृक्षांतर ब्रिक्ष, से भी न कह देंगे कहते हैं कि ही चित भेदो न युक्त करही में भी इसका भेद कहीं नहीं हो सकता है चैतन्य एक रूप है कभी भी इसका भेद नहीं हो जाएगा अर्थात तो अभी ऐसा है कभी दूसरा रूप हो जाएगा कभी भी नहीं होगा कहेंगे ठीक है तो चैतन्य एक रूप हो गया चैतन्य अर्थात तो जो आत्मा हो गया ब्रह्मो कहेंगे वो तो एक रूप है ठीक है उसमें कोई विभाग नहीं है किंतु विजातीय जीव विजातीय है नया एक लोग जैसे कहेंगे जीवात्मा परमात्मा तो आत्म तो है ना एक ही है किंतु ये जीव है ये अनित्य ज्ञान वाला है वो नित्य ज्ञान वाला है तो अभी जीव को लेकर के कहीं विजातीय भेद इत्यादि हो जाए तो कहते हैं जीवत्म से मृषा मृषा अर्थात ऐसे ज्ञम जानना चाहिए ज्ञम में क्या धातु है क्या प्रत्येक क्या हुआ सूत्र आगे ये देती, फिर यम जीवत्व ची जीवत्व भी मृषा भेद भी कहीं नहीं है जो जीवत्वम दिखता है मैं ईश्वर से भिन्न हूँ वो भी मृषा मिथ्या है जैसा रज सर्पग्रह रजु में सर्प का ग्रह ग्रह था ज्ञान रजु में सर्प का ज्ञान होना ये जैसे मिथ्या है इसी प्रकार की चैतन्य में जीवत्व का भान होना ये भी मिथ्या है टीका में कैसे ग्रह ग्रह ग्रह में अच प्रत्य होता है ना, अच्छ प्रत्यय होता है जिसे तर्क संग्रह बनता है निश्चि ब्री ब्री ग्रहो ना, ग्रह ब्री दृ निश्चिगमश उसे अप्रत्यय होता है ग्रह ब्री हैं ग्रह ब्री आगे द्रि दृदर्वक ची निश्चय उसे भी अपप्रत्यय का परसुत्र है अष्टाध्याय आगे ये है ग्रह ब्री दृन नि उसे अप्रत्यय होता है चैतन्य सर्वभूत भौतिक प्रपंच अधिस्थान प्रकाश से चैतन्य का अर्थ कहते प्रकाश रूप है इसमें कैसे समास भौतिक से अर्थात पहले भूत भौतिक लेकर के आगे सर्व के साथ करेंगे फिर आगे वो ही प्रपंच है सर्वभूत भौतिक यही प्रपंच प्रकाश प्रकाश अर्थात तो चैतन्य है वो। कर्मधारा जो अधिष्ठान है वही प्रकाश है घट प्रकाशते पट प्रकाशते इदीसुक घट प्रकाशते कहते हैं कि घटो पटो अस्था पटोस्था सर्व अस्था सामना है घट प्रकाश के पट प्रकाश है इत्यादी है अर्थात चैतन्य का आकार काकार बदलता नहीं हेतु इस हेतु से हेतुअर्थ कषाचि तो कसांचित करीका काल प्रत्ये होता है तथा कसाचित अवस्था है किसी काल में भी भेदो न न न नुक्त ठीक है अभी चैतन्य में कोई भेद नहीं होगा किंतु जीव का भेद चैतन्य में आ जाएगा आत्मा में कथन तो तरी जीव भेद सत्य है साम ये तो हो जाए जीवत्व ये जीवत्व है वो मिथ्या च, च कहने से चकारो अपि, अर्थात जीवत्व अपि मिथ्या भेद जैसे मिथ्या हुआ जीवत्व ये भी मिथ्या म्रिशा, मिथ्या, की हम जानना है ये जीवत्व तो क्यों मिथ्या हो गया तो कहते हैं यह दस स्वच्छ। एक स्फटिक किंतु लाल दिखता है तो अभी यह जो स्फिक लाल दिखता है ये बाकी न से अभी भिन्न कह देते हैं तो ये भिन्न कहते हैं उसमें कोई व्यक्तिगत धर्म के चलते भिन्न हो गया ना दूसरों का आरोपित धर्म के चलते आरोपित तो इसलिए वस्तु भिन्न है क्या नहीं है अभी अब जीव को आत्मा से भिन्न कहने चलते हैं क्या ये जीव में जो जिसके चलते भेद कहते हैं वो कोई वास्तव है अथवा आरोपित है अगर वो आरोपित होगा फिर वास्तव भेद नहीं रहेगा उसे को कहते तद उपाधेरेव एव अंत करनाधेर माया मय तद उपाधेय तस् उपाधेय ते क्या जीव से जीव का उपाधि हो गया अंत करनादि ये अंतकरण कोई पार्थिक है ना ये मिथ्या है मायामय मायामय अर्थात माया का कार्य विद्या का कार्य होने से मिथ्या हो गया तो जीव का अगर उपाधि ही मिथ्या हो गया तो फिर भेद वास्तव नहीं होगा अधिष्ठान सत्य कल्पित मिथ्यात्वबोधे दृष्टान्त आह अधिष्ठान सत्य कल्पित अधिष्ठान सत्य है ये सत्य के द्वारा जो कल्पित होता है वो मिथ्यात्वबोधे दृष्टान्त आह जो कल्पित होता है कल्पित मिथ्यात्व जो कल्पित होगा मिथ्या होगा जो कल्पित है वो मिथ्या होगा कब निश्चय होगा अधिष्ठान को देखे बिना हो जाएगा इसलिए कहते हैं अधिष्ठान सत्य अधिष्ठान का सत्य तो पहले ज्ञान होना चाहिए होने से फिर कल्पितस्य कल्पित मिथ्यात्व तो हो जाएगा तो मिथ्यात्व तो बोधे दृष्टान्त तो माता कल्पित तो मिथ्यात् तो होगा जब अधिष्ठान में सत्य इसे अनुभव हो जाएगा इसमें दृष्टान्त देते हैं रजो सर्पग्रहो यह था रजो ज सप्तमी सूत्र से कैसे हुआ ये अच्छा। अच्छा। था वक्रता मंदाधकार सर्पग्रह सर्पबुद्धि अभ्युत्साह न तो व्युत्पन्न रजु में रजु का अज्ञान होने से वक्रता आदि सादृश्य दिखता है रज्जु में वक्रता है, है तो यह सादृश्य ये सर्पो में भी वक्रता रहेगा अज्ञान तो रज्जु का अज्ञान हुआ प्रथम है आगे वक्रता आदि सादृश्य होने से और मंद अंधकार भी है क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए जो प्रकाश चाहिए अगर वो नहीं है ये भी उसमें निमित्त बन गया मंद अंधकार उससे सर्वग्रह होगा सर्वग्रह सर्वान सर्व बुद्धि अविपन्न अज्ञास्य जिसको पता नहीं ये रजू है बोल करके उसी को ही होगा जो कल देखा था ये रज्जु है मंदअ अंधकार होने पर भी उसको निश्चय है कि तो रज्जु है न तो विपन्नस्य अभी देखिए यहाँ क्या हुआ सादृश्य हुआ सर्प और रजु का बीच में सा क्या हो गया वक्रता ग्रा, और दूसरा निमित्त तो क्या यहाँ है मंद अर्थकार है इसी प्रकार की तथे आत्मनि आत्मनि आत्मा ज्ञान आत्मा ज्ञान तो कैसे समाज से आत्मा का ज्ञान So, इतना वो हल सम कैसे कहेंगे समझ संस्कृत में कहिए आत्मन अज्ञान आत्मन ज्ञान अगर होगा आत्मा में होगा ना तो अगर आत्मनह ज्ञान सी समाज करेंगे फिर आगे अलौकिक विग्रह कैसे कहेंगे अलौकिक विग्रह का हुआ नहीं समाज हुआ नहीं आत्मन गंश अज्ञान हज्ञान का ज्ञान कहते हैं ना ज्ञान ज्ञान सु आत्मन गंश ज्ञान सु फिर सुपोधातु प्रातिपति की वजह से गंश और सु चला गया क्या बच गया आत्मन ज्ञान ज्ञान फिर आत्मन का नौका तो क्या बच गया आत्म ज्ञान आत्मज्ञान आत्म ज्ञान हो जाएगा तो यहाँ क्या दिया है इसलिए समाज कैसे होगा अज्ञानम् ऊपर में में था रजू का हो गया प्रथमे अज्ञान चाहिए आगे सादृश्य दिखेगा और मंदाधकार होगा इसी प्रकार ज्ञान कहते हैं तो तथे वत्मनि ऊपर दिया था रज्ञान तद इसी प्रकार आत्मनि आत्मा का तो ज्ञान आत्मा ज्ञानार्थ और दूसरा है सादृश्य दृष्टांत तो में क्या था यहाँ भी कोई सादृश्य होना चाहिए कहते हैं प्रकाश और सादृश्यार्थ यह जो आत्मा है वो प्रकाश रूप है और अभी जो बुद्धि में वृत्ति होकर के चिदाभास आ गया अभी चिदाभास आकर के ये भी प्रकाश जैसा लगता है टॉर्च और दर्पण में लगाया गया टॉर्च तो दर्पण में कहता है मैं भी प्रकाशमान हूँ अभी सादृश्य दोनों में क्या आ गया प्रकाशमान कहते हैं प्रकाश और और सादृश्या प्रकाश है वहा मंदाधकार था यहाँ अविशेष प्रकाश अर्थात बुद्धि में ये अर्थात विवेक तो नहीं है वहाँ जैसे मंदांधकार हुआ यहाँ बुद्धि में अभी स्पष्टता नहीं आया उसके पदार्थ तो इत्यादि शोधन नहीं हुए हो गया अविशेष प्रकाशन विशेष विशेष विज्ञान नहीं है अविशेष प्रकाशन अर्थात ये दोनों भिन्न है सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं है सामान्य ज्ञान है तब इदम तो जानता है किंतु ये रज्जु है ऐसा नहीं जानता एक संस्कार की संस्कार से ही वो तो ज्ञान हो रहा है उसको संस्कार से भ्रांतिक हो जाता है दृष्टांत में जैसे संस्कार से सर्वज्ञान हो गया, किंतु इदम दिखता था तो इसी प्रकार की यहाँ की मैं ऐसा जानता है किंतु कि विशेष तो ज्ञान नहीं है सामान्य ज्ञान है इसको कहते हैं अविशेष प्रकाश विशेष प्रकाश नहीं प्रकाश अर्थात ज्ञान उसको विशेष ज्ञान नहीं है विशेष ज्ञान अर्थात भिन्न भेद ज्ञान ये नहीं है उसको नहीं होने से सामान्य ज्ञान में इतना ज्ञान तो हो रहा है अभी देह हो जाता है अविशेष प्रकाश अविशेष प्रकाश अर्थात जैसे मंदअअकार यहाँ दिया था यहाँ अर्थात हो गया कि विशेष ज्ञान अभावे प्रकाश का अर्थ ज्ञान अविशेष ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान का अभाव विशेष ज्ञान क्या है तब धर्मत्व न रजुत्व न जानना चाहिए इनम्त्व जान लेता है रजतत्व नहीं जानता है ये हो गया अविशेषा उससे क्या हो गया कहते हैं चित ग्रंथि ग्रंथ रूप चिदाभाष ब्रह्मो दोनों का भेद अगर नहीं हो पाया तो फिर चिदाभाष ए मैं मान लेगा ये ब्रह्म हो जाता है इसको चित जड़ ग्रंथ कहते हैं चैतन्य और जड़ा, जड़ा हो गया बुद्धि चैतन्य ये दोनों में भी संबंध हो गया कैसे कहते हैं चिदाभाष करते चिलावास ये क्रम बोति अविवेकी नाम न तु विवेकी तो विवेकीना वेदांत सिंह वेदांत सिंह ये श्लोकोच्चारण कर लेंगे तिरालीस शंकरं शराचार्य सुष्य वंदे भगवत ईश्वर